बुरे भी हम भले भी हम समझियो ना किसी से कम हमारा नाम बनारसी बाबू हम हैं बनारसी बाबू नमस्कार एक और रेल यात्रा परंतु इस रेल यात्रा में मैं नहीं शामिल हूँ और इस रेल यात्रा में कुछ किस्सा ऐसा है कि मेरे भाई की पत्नी के कुछ चोट लग गई थी या वो बीमार हो गई थी और मेरे पिताजी बनारस से पटना जाने वाले थे और कुछ ऐसा समाचार आया था जिससे कि उनको एकाएक जाने की आवश्यकता पड़ गई मैं आपको शायद पहले भी एक बार बता चुका हूं कि हम दोनों भाई अपने आप को बहुत चतुर समझते हैं और हमारे पिताजी तो हमारे पिता ही थे तो उनको यदि वो अपने आप को चतुर समझते थे तो कोई भूल नहीं करते थे आखिरकार ऐसे चतुर बच्चों का पिता तो होगा ही चतुर तो साहब पिताजी हमारे तैयार हो गए और बोले कि मैं जाता हूँ और देख आता हूँ कि क्या हाल है बहू का और मेरी माता जी भी जाने को तैयार थी परंतु उस वक्त कुछ समस्या थी उनकी शायद उनको छुट्टी नहीं मिली थी या कुछ वो नौकरी करती थी तो कुछ ऐसा था कि वो नहीं जा सकती थी पिताजी दोपहर में चले बनारस रेलवे स्टेशन पर पहुंचे बोले कि मैं चला जाऊंगा <coughs> गाड़ी शायद ढाई बजे या तीन बजे जो भी समय था उस समय गाड़ी थी अब साहब वो पाँच बजे शाम को शायद पंजाब मेल थी पिताजी तीन बजे स्टेशन पहुंच गए पिताजी की एक आदत यह थी कि वो पर्स नहीं रखते थे और उनकी जेब में हमेशा ही पैसे और कागज़ मिले जुले भरे रहते थे ना तो वो अपने जेब के पैसे गिनते थे और ना ही कागजों को अलग करते थे और इस तरह से उनकी जेब में वैसे रहते थे और उनको शायद अंदाज़ा भी रहता था कि उनकी जेब में कितने पैसे हैं तो वो शायद दो तीन हज़ार रुपये ले करके और कुछ कागज़ों को उनका आइडेंटिटी कार्ड वगैरह ये सब था उसके साथ में वो अपनी जेब में रखे हुए चले गए स्टेशन पहुंच गए पिताजी काफ़ी कर्मठ व्यक्ति थे तो वो कोई सामान वामान नहीं ले गए ऐसे ही अकेले चले गए क्योंकि उन्हें तय था कि वो पहुँचेंगे वहाँ पर पटना में जाकर देखेंगे बहू को और अगली सुबह वापस आ जाएंगे तो उन्हें सामान की क्या ज़रूरत है अब साहब स्टेशन पे पहुंचे दोपहर का समय खाना खाने के बाद आमतौर पर नींद तो आती ही है दोपहर में मतलब ऐसा कहना चाहिए बुढ़ापे में बुढ़ापा हमारा बुढ़ापा है उनका तो जस्ट रिटायर हुए थे वो तो अब साहब स्टेशन पर वो एक कपड़े की गांठ पड़ी थी पार्सल ऑफिस के सामने बनारस स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर एक उस जमाने का बड़ी लाइन का प्लेटफॉर्म नंबर एक उस पर बैठे और गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं शायद चार बज गया होगा गाड़ी आने वाली थी इतने में उनके सामने एक आदमी बैठा हुआ था जो साधु था और वो भी एक कपड़े की गांठ पर बैठा था पिताजी उसकी ओर देख रहे थे उस साधु के सामने एक आदमी उसके पैरों पर बैठा हुआ था मतलब उसके नीचे जमीन पर बैठा था और साधु कुछ बता रहा था ये वो आदमी सुन रहा था पिताजी उसकी तरफ देख रहे थे मैंने शायद पहले भी बताया है कि पिताजी आबकारी एक्साइज विभाग में काम करते हैं जो कि एक सेमी पुलिस डिपार्टमेंट है तो पिताजी कर्मठ थे थे ही और साथ ही ही कड़कदार आवाज़ और रौबदाब बातचीत में दम और उनकी नज़रों में दम था जिससे कि वो लोगों को देखते थे तो अक्सर उनके साथ चलने पर हम लोगों को ये विश्वास रहता था कि कोई मामूली बदमाशी तो हम लोग के साथ में हो ही नहीं सकती क्योंकि पिताजी केवल यदि किसी को देख लेते थे तो वो आदमी थोड़ा हिचकिचा जाता था शायद पुलिस की नज़र इसी को कहते तो खैर थोड़ी देर के बाद वो जो आदमी साधु के पास बैठा था वो आया पिताजी के पास उसने आके हाथ जोड़ा पिताजी तो अपने पुलिस अंदाज में उन्होंने कहा क्या बात उसने कहा साहब बाबा आपको बुला रहे बाबा ने कहा बुला रहे बाबा को बुलाओ सारे बाबा इधर आएंगे मैं थोड़ी आऊंगा उसने कहा साहब बाबा कहते हैं आप ही आएंगे पिताजी अब ये कहानी मैं उनके परिप्रेक्ष्य से बता रहा हूँ पिताजी कहते हैं कि मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मुझे लगा कि मुझे उसके पास जाना चाहिए तो वो उठे अपनी जगह से पिताजी बहुत एजाइल थे मतलब उनकी उम्र साठ की हो चाहिए थी तो वो बहुत उतने ही उत्साही थे और वो तेज़ी से उठे और चले गए उसके पास जब उस बाबा के पास पहुँचे तो बाबा ने कहा बेटा तुम मुझ पर शक कर रहे हो पिताजी ने कहा कि मैं तुम पर क्यों शक करूंगा तुम हो कौन तुमसे मेरा क्या संबंध है? उसे कहा यही तो बात है कि मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है परंतु तब भी तुम मुझे संदेह की नजर से देख रहे हो पिताजी ने फिर कुछ कहा और उसने फिर कुछ कहा इस तरह से दोनों में बातचीत होने लगी और अल्टीमेटली बात इस पर आ गई कि जिस पर पिताजी ने उससे यह कह दिया कि अरे यार तुम्हारे जैसे लोग तो ठगने का काम ही करते हैं उसने कहा ठगने का काम करते हैं मैंने तुमसे क्या ठगा है पिताजी ने कहा कि तुम तो मुझसे क्या ठग ही सकते हो उसे अगर ठगने को तो मैं बहुत कुछ ठग सकता हूं परंतु मेरा तुम्हें ठगने का कोई उद्देश्य नहीं है पिताजी ने कहा यार तुम मुझे कहा ठगोगे मैं तो तुम्हारे जैसे लोगों को बंद करता हूं जेल भेजता हूं और यह बात यहीं पर खत्म हो जाती अगर पिताजी ने यह नहीं कहा होता कि जो तुम कर रहे हो यह मैं समझ रहा हूं और ऐसी ऐसी घटनाओं को मैं हजारों बार इसी स्टेशन पर देख चुका हूं तुम उस आदमी को बेवकूफ बना रहे हो ताकि वो तुम्हें कुछ खाना वाना खिलाएगा और तुम चले जाओगे उस साधु ने कहा कि अच्छा तो तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो देखो क्या तुम मुझे अपनी जेब में रखे हुए पैसे दे सकते हो और फिर तुम्हे वापस भी ले लोगे पापा ने कहा हां क्यों नहीं और इस तरह से उन्होंने अपनी जेब से हाथ जेब में हाथ डाला जितने पैसे थे वो निकाले अपने कागज अलग किए और पैसे उसको दे दिए उसने कहा साधु ने कि तुम्हें यकीन है कि तुम ये पैसे मुझसे वापस ले लोगे पापा ने कहा यकीन नहीं है मैं ले ही लूंगा उसने कहा ठीक अच्छा मुझे एक सिगरेट पिला सकते हो मेरे पिताजी सिगरेट बीड़ी पान शराब तम्बाकू कुछ नहीं खाते उन्होंने कहा पिला सकते हैं ले लो उसमें से एक रुपया उसने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए तुम एक रुपया ले लो और वो सामने सिगरेट वाला बैठा है उससे सिगरेट लाके मुझे दे देता पिताजी मुड़े और सामने एक खोमचा लेकर के आदमी खड़ा था उससे कहा कि एक सिगरेट दे दो उस आदमी ने एक सिगरेट दी कुछ पैसे दिए होंगे वापस किए और ये वापस मुड़कर आए जहां पर वो बैठा हुआ था साधु वहां पर वो था नहीं इन्होंने इधर उधर देखा ना वो साधु था और वो जो आदमी साधु के साथ था वो तो पहले ही नहीं रहा था गायब हो गया पिताजी अपने हाथ में वो सिगरेट लिए हुए और कुछ चंद सिक्के लिए हुए खड़े हैं उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें वो इधर उधर देखा आसपास देखा कोई पुलिस वाला था उसको बुलाया उससे कहा कि देखो यहां पर एक आदमी बैठा था वो अभी मेरे पैसे लेकर भाग गया है उसने कहा साहब जेब काटी है क्या पापा ने कहा नहीं जेब तो नहीं काटी है उसने कहा साहब आइए जी के थाने में गए जीआरपी मतलब वो रेलवे पुलिस वाले थाने में गए इंस्पेक्टर वहां बैठा हुआ था पापा ने बताया अपना परिचय दिया कि मैं रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर हूं एक्साइज का पिताजी अक्सर अपना परिचय बहुत जोरदार तरीके से देते थे और बोले कि वो ऐसा ले गया है साधु इंस्पेक्टर ने पहला सवाल किया आपकी जेब काटी आपने कहा नहीं जेब तो नहीं काटी तो क्या हुआ है उन्होंने सारी घटना बताई तो उसको पैसे आपने अपने हाथों से दिए बोले हाँ दिए और उसके बाद आप उसकी तरफ पीट करके चले गए पापा को अब समझ में आया हा चले गए बोले तो आपने उसको जाने का मौका भी दिया अब पापा को समझ में आया हां जाने का मौका भी दिया बोले साहब आप सचमुच में एक्साइज के असिस्टेंट कमिश्नर थे क्या पिताजी को भी अपने ऊपर संदेह होने लगा मगर अब इसके आगे उनसे न तो कुछ कहते बना और न उनको कहने का मन हुआ वापस बाहर आए स्टेशन के एक रिक्शा किया घर आए घर आकर घंटी बजाई माता बाहर निकली दरवाज़ा खोलने के लिए उन्होंने कहा कि जाओ कुछ एक रुपया दो रुपया जो भी रिक्शे वाले को देना था वो दे दो इसको और वो शर्मिंदा होकर के अपना सिर झुकाए घर के अंदर गए माता जी बहुत चिंतित हो गई क्या हो गया भाई परेशान क्यों हो क्या हो गया तुम गए नहीं अभी वापस आ गए उन्होंने सारी कहानी बताई बोले कि मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे हिप्नोटाइज कर लिया था या मेरी बेवकूफ़ी थी पता नहीं परंतु ऐसा तो खो गया अब साहब मैं आप लोगों से पूछता हूँ आखिरकार ये क्या हुआ था अब इसी कहानी के साथ एक और कहानी जोड़ मेरे मेरी पत्नी बनारस में थी और मैं बंबई में था और उसको बंबई से बनारस आना था बंबई से बनारस आने के लिए महानगरी एक्सप्रेस नाम की अच्छी खासी ट्रेन होती थी और साहब पत्नी दो बच्चे मेरे ख्याल से शायद बारह तेरह साल की बड़ी बेटी और सात आठ साल की छोटी बेटी इन दोनों बच्चों के साथ में उसको आना था पिताजी माताजी जी आ नहीं सकते थे कुछ कारणों से उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि आप लोगों को हम बैठा देते हैं ट्रेन में और वहां पर बंबई में आके आपको रवि उतार लेगा ठीक है महानगरी एक्सप्रेस की यात्रा अट्ठाईस घंटे की महानगरी एक्सप्रेस बनारस से दस बजे दिन में चलती थी बनारस स्टेशन हमारा चोरी के लिए मशहूर है बनारस और मुगलसराय आज का दीनदयाल उपाध्याय नगर अटैची चोरों का स्वर्ग है ये अगर एक दो अटैचियाँ न चोरी हुई गाड़ी की तो समझ लीजिए बनारस स्टेशन अभी नहीं आया है कोई और स्टेशन होगा तो खैर साहब पहुंचे स्टेशन पर पिताजी आए थे माता आई थी छोड़ने के लिए ऑब्वियसली दादी बाबा साथ में हो तो माँ के बात थोड़ी हल्की पड़ जाती है दोनों बेटियाँ आपस में झगड़ रही थी किसी को इस खिड़की के पास बैठना था किसी को उस खिड़की के पास बैठना था वगैरह वगैरह पिताजी वही पुलिसिया रोब दाब उन्होंने कहा कि बच्चों किसी से बात नहीं करना है किसी से सामान नहीं लेना है कुछ खाना नहीं खाना है वगैरह वगैरह और आजू बाजू के लोगों से भी पूछा आप कहाँ जा रहे हैं आप कहाँ जा रहे हैं ये सब इतने में आवाजें आने लगीं बगल के एक डिब्बे से सामान चोरी हुआ फिर दूसरे डिब्बे से कुछ अटैचियाँ गायब हुई मगर गाड़ी तो चलनी ही थी गाड़ी अपने समय से चल दी पिताजी परेशान चिंतित हमारी पत्नी भी चिंतित दोनों बच्चे झगड़ रहे हैं और लड़ाई चल रही है अजीब कोलाहल साहब कोलाहल का वातावरण जैसा कि मेरी पत्नी ने मुझको बताया धीरे धीरे करके गाड़ी चल दी आगे बढ़ गई शांति हो गई महानगरी एक्सप्रेस ख्याल से बनारस से चल के शायद मिर्जापुर रुकती थी यानी कि एक दो तीन घंटे के बाद दो तीन घंटे में सेटल हो गया बनारस से पिताजी ने फोन किया मुझको मैं बंबई में था फोन आया उन्होंने बताया कि देखो गाड़ी तो चल दी है परंतु बहुत खतरा था कई अटैच है चोरी हो गई है और समझ लो भाई पता नहीं हो सकता है कि जब तक तुम्हारी पत्नी पहुंचे वहां पर तब तक उसका भी कुछ सामान चोरी हो चुका हो क्योंकि बच्चे ने बहुत परेशान कर रखा था उनको मैंने कहा साहब अब क्या करें तो जो हो गया सो हो गया। मेरे बगल में हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्री चंद्रकांत सरन साहब बैठते थे मैं उनका नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो मेरे अग्रज हैं मेरे बड़े भाई हैं और मेरे बंबई के प्रवास में मुझे जो भी शिक्षाएं दी यानी जो मैं आज लोगों को अपना ज्ञान बांटता फिरता हूँ वो अधिकांश मुझे उन्हीं से प्राप्त हुई हैं तो शरण साहब मेरे को देख रहे थे क्योंकि ये फोन ऑफिस में ही आया था तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या हो गया इतना परेशान क्यों मैंने बताया कि साहब पत्नी आ रही है और ऐसा ऐसा पिताजी ने बताया बोले अरे यार परेशान होने की जरूरत नहीं मैंने कहा साहब परेशान होने की जरूरत तो है अट्ठाईस घंटे का सफर है और आप कहते हैं परेशान ना हो मुझसे बोले देखो जब कोई महिला अकेले सफर करती है तो उस डिब्बे में सबसे पहले तो उसके आसपास के लोग उसके बाद पूरे डिब्बे के लोग और अगर बहुत लंबा सफ़र हुआ तो शायद पूरी गाड़ी के लोगों को पता चल जाता है कि ये महिला अकेले सफ़र कर रही है और हर पुरुष उसको मदद करने के लिए आगे पड़ता है मैंने कहा साहब ऐसा जनरलाइजेशन करना उचित नहीं है बोले कि तुम देख लेना तुम कल उसको जाओगे ना लेने के लिए ठीक है सर अगले दिन ढाई बजे दिन में मैं पहुंचा साहब दादर स्टेशन पे गाड़ी पे उसको लेने के लिए तो जब मैं मुझको पता था कि ये एसी सी टू टायर के डब्बे में आएगी मैं पता लगा करके ए सी टू टायर का डब्बा कहाँ आता है प्लेटफॉर्म नंबर छः पर गाड़ी आती थी मैं वहाँ पर पहुंचा खड़ा हो गया पता चला कि उस दिन वो डब्बा उसके उल्टे डायरेक्शन में लगा यानी कि बजाय आगे लगने के पीछे लगा हुआ है गाड़ी आने के बाद ये बात पता चली दादर इस्टेशन पर गाड़ी बहुत कम समय रुकती थी मैं बहुत चिंतित हो गया मैंने कहा आप क्या होगा वो पता नहीं उतर पाएगी नहीं उतर पाएगी क्या करेगी मैं दौड़ता हुआ अब आप सोचिए ये मोटा ताजा शरीर और स्टेशन पर दौड़ रहा है दौड़ता हुआ पीछे तक पहुंचा तो देखा कि पत्नी दोनों बेटियां उनका सारा सामान करीने से रखा हुआ है और सामने दो व्यक्ति हाथ जोड़े खड़े मैं भौचक्का सा देख रहा था कि ये क्या हो गया पता चला कि ये दोनों सहयोगी मतलब सहयात्री उन्होंने इनका सामान उतरवाने में मदद की है और वो दोनों आगे जा रहे हैं यानी कि सी एस टी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन की तरफ और उन्होंने बताया कि साहब मेरी पत्नी ने बकायदा उनका नाम पता नोट कर लिया उन्होंने भी मेरा नाम पता नोट कर लिया इत्तेफाक से उस वक्त मैं बम्बई में बहुत नया था मेरे पास कोई फ़ोन वोन तो था नहीं और पत्नी को मकान नंबर नहीं पता था उसको ये पता था कि ये मलाड में कहीं रहते हैं तो इसके पूरा पता तो शायद ना दे पाए और साहब हमारे सरन साहब की बातें बिल्कुल सच हुई सच हुई मैं दोस्तों आपको भी बताना चाहता हूँ चिंतित मत होइएगा अगर पत्नी अकेली आ रही है तो कोई ना कोई मददगार जरूर मिल जाएंगी चाहे ट्रेन से आ रही हो चाहे हवाई जहाज से ठीक आगे की कहानियाँ आगे गंगा की लहरों जैसी सीधी सादी चाल हमारी